अब छह ऋचा वाले 26वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि पद वाच्य विद्वान के गुणों को कहते हैं भावार्थ जो प्रीति से सत्य उपदेशों को कर और विद्वान तथा श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होकर अन्यों को प्राप्त कराते हैं वे ही आदर करने योग्य होते हैं अब अग्नि गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो बहुत उत्तम गुण युक्त अग्नि को मनुष्य विशेष करके जाने तो वह बहुत सुख को प्राप्त हों फिर अग्नि के सादृश्य से विद्वान के गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए अग्नि का संप्रयोग करें फिर विद्ध दिशा को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों का सत्कार कर उन्हें बुलावें और विद्वान जन भी विद्वानों के साथ प्राप्त होकर निरंतर सत्य का उपदेश करें भावार्थ हे मनुष्यों पालन करने वाले जन के लिए आप लोग सुख सदा ही दीजिए और सबकी सभा में सब व्यवहारों का निश्चय कीजिए फिर अग्निसार दृश्य से विद्व द्विशय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है मनुष्य विद्या से अग्नि के गुणों को जान के कार्य की सिद्ध के लिए जिस अग्निका संप्रयोग करते हैं वह अग्नि मनुष्य के तुल्य कार्य की सिद्ध करता है अब अग्नि धारण विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जैसे शिल्प विद्या के जानने वाले जन अपने कार्य को सिद्ध करते हैं वैसे ही अग्नि आदि भी कार्य की सिद्ध करते हैं फिर विद्ध दिशा को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो मनुष्य श्रेष्ठों की संगति करके शिल्प विद्या की उन्नति करते हैं वे सबके हितैषी होते हैं भावारथ राजा और श्रेष्ठ जन न्यायासन पर विराज के अन्याय और पक्षपात का त्याग और न्याय करके प्रजाओं के प्रिय होवें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 उसके प्रथम मंत्र में अग्निसादृश से विद्वान के गुणों को कहते हैं भावार्थ जो पुरुष शकट आदि वाहनों के चलाने में चतुर और अनेक सहस्त्रों पुरुषों के साथ मेल करते हैं वे धन धान्य और पशुओं से युक्त होते हैं फिर विद्वान के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो गौ घोड़ा और हस्ति आदि पशुओं के पालन करने वाले होवें उनके लिए यथा योग्य मासिक दीजिए भावार्थ हे विद्वन आप और मैं जो हमारे समीप से गुणों के ग्रहण करने की इच्छा करता है उसको हम दोनों विद्या ग्रहण करावें अब उपदेश विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावारथ उपदेशक जन जब अन्य जनों के प्रति उपदेश दें तब इस प्रकार वेद और शास्त्रों में कहे और यथार्थ वक्ताओं से आचरण किए गए इस विषय का हम आप लोगों के लिए उपदेश दें इस प्रकार प्रत्युपदेश कहें भावारथ जो विद्या की इच्छा करें वे सबकी मर्म भेदने वाली वाड़ियों को सहें और चंद्रमा के सद्रिश शांत होके विद्या और विने को ग्रहन करें। अब उपदेश विशय में राज्योप देश विशय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे राजा आदि जनों प्रयत्न से आप लोग यथार्थ वक्ता बहुत अध्यापक। और उपदेशकों को अपने और दूसरे के राज्य में प्रचार कराइए जिससे आप लोगों का राज्य नाश रहित होवे इस सुक्त में अग्नि विद्वान और राजा के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 27वां सुक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ अब छह ऋचा वाले 28वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के गुणों को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो यह सूर्य दीख पड़ता है वह अनेक तत्वों के द्वारा ईश्वर से बनाया गया और बिजली के आशित है और जिसके प्रभाव से पूर्व आदि दिशाएं विभक्त की जाती हैं और रातियां होती हैं उस अग्न रूप सूर्य को जान के संपूर्ण कृत्य करो अब विद्वदिशय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे विद्वजनो आप लोग विद्या और विनय से प्रकाशमान अतिथियों की दशा को धारण किए हुए सब स्थानों में भ्रमण करके संपूर्ण जनों के लिए सत्य का उपदेश देते हुए यश को निरंतर पसारीए भावार्थ हे धर्मिष्ठों हम लोग आपके लिए बड़े ऐश्वर्य की इच्छा करें और आप दोनों स्त्री और पुरुष जितेंद्रिय धर्मात्मा बलवान और पुरुषार्थी होकर संपूर्ण दुष्टों की सेना को जीतिए अब विद दिशा में राज्य प्रकार को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो राजा अग्नि आद के गुणों से युक्त हुआ अच्छे न्याय को यथावत करता है वह यज्ञों में अग्नि के सदृश सर्वत्र प्रकट यश वाला होता है फिर अग्नि दृष्टांत से पूर्वोक्त विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे सूर्य आदि रूप से अग्नि सबकी रक्षा करता है वैसा ही राजा होता है फिर विद्व दिशा को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ विद्यार्थी जन जैसे विद्वान जन शिल्प विद्या का स्वीकार करते हैं वैसे ही स्वयं भी स्वीकार करें इस सुक्त में अग्नि और उद्दवान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 28वां सुक्त और 22वां समा वर्ग समाप्त हुआ अब 15 ऋचा वाले 29वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में इंद्र पद वाच्य राजगुणों को कहते हैं भावार्थ जो तीन कर्म उपासना और ज्ञान को धारण करके पवित्र होते हैं वे ही बलवान होकर सतकृत होते हैं भावार्थ जो मनुष्य राजा का सत्कार करते हैं उनका राजा भी सत्कार करे और जैसे सूर्य मेघ का नाश कर और जल का प्रवाह करके सर्व जगह की रक्षा करता है वैसे राजा दुष्टों का नाश करके श्रेष्ठों की रक्षा करे भावार्थ जो मनुष्य सब वेदों को पढ़कर नहीं खाने और नहीं पीने योग्य वस्तु का वर्जन करके न्यायधीश के सदृश न्याय और सूर्य के सदृश सत्य और सत्य का प्रकाश करते हैं वे महाशय होते हैं फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो राजा सूर्य के सदृश राज्य का धारण करते हैं वे जैसे सिंह मृग को व्याकुल करता है वैसे दुष्टों को व्याकुल करते हैं वैसा ही व्यवहार करके यश को प्रकट करें अब विद्या विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों सूर्यमंडल में अनेक तत्वों के विद्यमान होने से अनेक रूप देख पड़ते हैं यह जानना चाहिए फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजन आप काम की आसक्ति का त्याग करके और न्याय से सबका सत्कार करें असंख्य भोगों को प्रजाओं के लिए धारण कीजिए फिर सूर्य दृष्टांत से राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य ऊपर नीचे और मध्य भाग में वर्तमान स्थूल पदार्थों का प्रकाश करता है वैसे उत्तम मध्यम और अधम व्यवहारों को राजा प्रकट करे और सबके साथ मित्र के सदृश्य व्यवहार करे फिर राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे पुरुषार्थी जन को सब स्वीकारते हैं वैसे ही सूर्य ईश्वरीय नियमों से नियत जल रस को ग्रहण करता है जैसे जन बड़े पदार्थों की उत्तेजना से सैकड़ों काम सिद्ध करते हैं वैसे ही राजा प्रजाजनों से बड़े राज कार्य को सिद्ध करे भावार्थ जो राजा आदि मनुष्य उत्तम प्रकार श्रेष्ठ होवे वे विमान आदि वाहनों को बना सके और दुष्ट जनों को मारने में समर्थ होवे भावार्थ हे राजन जैसे सूर्य अपने चक्र का आकर्षण से वर्तव करता है वैसे ही विमान आदि वाहनों से राज्य का अनुवर्तन करो और चोर तथा दुष्ट वाणी वालों का नाश करके राज्य में नहीं चोरी करने वाले और श्रेष्ठ वचनों वाले जनों का संपादन कीजिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजन जो उत्तम गुणों से आपकी वृद्धि करते और आपको मित्र जानते हैं उनको मित्र करके आप ऐश्वर्य की वृद्धि करो